श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद सर्वदा उच्च आध्यात्मिक राज्य में विचरणशील महापुरुष महाराज में मनुष्य सुलभ आनंद रस का अभाव नहीं था स्वामी अद्भुतानंद कहते हैं हमारे मठ में तारक दादा बड़े ही विनोदी थे वे लोगों की खूब नकल उतारते थे फिर कहते भाई तुम लोगों के साथ थोड़ा हाथ विनोद करता हूँ इस कारण नाराज मत हो जाना हाथ पांव हिलाकर दूसरों का अनुकरण करते हुए या पश्तों और गुजराती की शैली में भाषण आदि देते हुए वे दे अपने ध्यान गंभीर मन को थोड़ा हल्का कर लेते थे और साथ ही दूसरों को भी शुद्ध आनंद से पूर्ण कर देते थे एक बार स्वामी जी मेघनाथ मेघनाथवध काव्य के गुण अवगुण पर विचार कर रहे थे उस काव्य में इच्छानुसार संज्ञा को क्रिया में परिणित करने तथा क्रियापद को संक्षिप्त करने का कौशल देखकर रसिक महापुरुष को बड़ा ही आनंद आया वे तुरंत कहने लगे अजी, तब तो आलू का दम बनाओ न कहकर आलू को दमा दो कहना होगा फिर गुप्त महाराज को पुकारते हुए कहा गुप्त जरा तंबाकू को तमका देना इन सब बातों के साथ ही वे अपनी तर्जनी तथा गर्दन को हिलाते हुए अपूर्व अभिनय के साथ आहलाद पूर्वक कमरे में इतस्तता घूमने लगे और सभी लोग हंसते हंसते लोट पोट हो गए कुछ दिन मठ में रहने के पश्चात कई लोग तीर्थ भ्रमण के लिए बाहर जाने लगे महापुरुष महाराज भी 1888 ईस्वी में एक बार उत्तराखंड की यात्रा को निकले परंतु हाथरस पहुँच कर उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद वहाँ पर रुगण हो गए पड़े हैं अतः उन्होंने अपना संकल्प त्याग दिया और केवल वृंदावन दर्शन करके स्वामी जी को साथ लेकर कलकत्ता लौटने की इच्छा व्यक्त की महापुरुष जी को उत्तराखंड जाते देखकर वाराणसी के एक अन्य तीर्थयात्री भी उनके साथ हो लिए थे उनका कलकत्ता लौटने का विचार देखकर उन सहयात्री ने व्यंग पूर्वक शिकायत करते हुए कहा कि सन्यासी का तथाकथित गुरु भ्रातृ प्रेम में फंस कर तीर्थ दर्शन का संकल्प त्याग देना और माया में मग्न होकर धर्म कर्म त्याग देना दोनों एक ही है उत्तर में महापुरुष जी ने कहा कि उन्हें ठाकुर से जो शिक्षा मिली है उसमें भ्रातृप्रेम का स्थान अत्यंत उच्च है तथा लौकिक युक्ति तर्क के द्वारा उसे नीचे नहीं लाया जा सकता इस पर भी सहयात्री की नाराजगी दूर नहीं हुई तब महापुरुष जी ने स्थानीय सज्जनों से कुछ धन जुटाकर उनके हरिद्वार जाने की अच्छी व्यवस्था कर दी और स्वयं स्वामी जी के साथ कलकत्ता चले आए इस वर्ष अभिलाषा अपूर्ण रह जाने पर अगले वर्ष के प्रारंभ में उन्होंने पुनः हिमालय की यात्रा की इस भ्रमण के अवसर पर केदारनाथ के मार्ग में श्रीनगर में देवयोग से उनकी दीर्घकाल बाद गंगाधर महाराज से भेंट हुई तिब्बत भ्रमण के फलस्वरूप गंगाधर महाराज का मुँह झुलस गया था तथा देह तिब्बती पोशाक में आवृत थी अथा शिवानंद महाराज ने पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके पर गंगाधर महाराज ने उन्हें पहचान लिया और दादा दादा कहकर पुकारा। तब कंठ से बोल उठे, कौन? गंगा, तू जीवित है। इसके साथ ही उन्हें दोनों भुजाओं में जकड़ लिया और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे इसके बाद दोनों ने साथ ही बहुत सा मार्ग तय किया केदारनाथ में श्री विग्रह के दर्शन कर भाव विवल हो महापुरुष महाराज ने गंगाधर महाराज को दृढ़ आलिंगन पास में बांध लिया और काफी समय तक ध्यान मग्न रहे केदारनाथ के बाद बद्रीनारायण के दर्शन कर देव गंगाधर महाराज को साथ लेकर लौट आना चाहते थे परंतु गंगाधर महाराज के मन में तिब्बत का आकर्षण प्रबल होने से उन्होंने एक न सुनी निरपाय महापुरुष महाराज अल्मोड़ा तथा काशी में कुछ काल बिताकर अकेले ही वराहनगर लौट आए अल्मोड़ा में उन्होंने बद्री शाह नामक एक सज्जन का आतिथ्य स्वीकार किया उनको गुणों पर इतने हुए थे कि इसके बाद बराहनगर मठ का कोई भी साधु उस अंचल में आने पर वे उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर में रखते हुए उनकी सेवा करते थे अठारह सौ अक्टूबर में गुरु रूपी तीर्थ देवता के आकर्षण पर महापुरुष जी दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा पर चल दिए श्री राम कृष्ण देव ने एक बार उन्हें दर्शन देकर कहा था अरे गुरु ही सब कुछ है इसलिए रामेश्वर यात्रा के पूर्व उन्होंने लिखा एक दिन प्रगाढ़ ध्यान में रामेश्वर दर्शन की अभिलाषा इतनी प्रबल हो उठी कि यदि मेरे पक्षी के समान पंख होते तो उड़कर चला जाता गुरुदेव इस बार अपने रामेश्वर रूप में मुझे आकर्षित कर रहे हैं उनके अनंत रूप हैं। फिर प्रयाग पहुंचकर उन्होंने पुनः लिखा ओंकारनाथ उज्जैनी में महाकाल और गोदावरी तट पर त्रम्बकेश्वर ये आकर्षित कर रहे हैं सभी गुरु रूप हैं श्री रामकृष्ण की संभवतः विशेष इच्छा है कि मैं इन सभी का दर्शन करूं, नहीं तो फिर इतनी तीव्र इच्छा क्यों होती यह मन तो उनके हाथ बिक चुका है परंतु इस बार उनका रामेश्वर दर्शन न हो सका जब वे पूना के सोमेश्वर शिव मंदिर में तपस्या रत थे तो रामेश्वर से लौट लौटे दो पीड़ित ब्राह्मणों ने उन्हें यह बताते हुए कि इस समय वह अंचल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वहां जाने से मन मना किया अतः पूर्व संकल्प को उस समय के लिए स्थगित करके शिवानंद जी पुनः उत्तर भारत की ओर लौटे रास्ते में पंचवटी आदि स्थानों में देवदर्शन तथा तपस्या आदि करते हुए वे यथाक्रम प्रयाग पहुँचे वहाँ पर झूसी में कल्पवास मकर संक्रांति स्नान तथा माघ स्नान समाप्त करने के बाद देवाराणसी पहुँचे जहाँ उन्होंने तपस्या करने के उद्देश्य से वंशी दत्त के उद्यान भवन में आश्रय लिया